श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तामार पुकुर के धार्मिक परिवार सन 1835 के शीत ऋतु में किसी समय श्री शुदीराम जी वाराणसी कुछ लोगों का कहना है कि श्री शुधीराम जी बहुत पहले ही किसी समय देरे गांव से तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन अयोध्या तथा वाराणसी के दर्शन कर आए थे एवं उसके कुछ समय बाद उनके पुत्र तथा कन्या का जन्म होने पर तीर्थयात्रा की बात को स्मरण कर उन्होंने उनका नाम रामकुमार तथा कात्यायनी रखा था अंतिम बार वे केवल गयाधाम दर्शन के लिए गए और वहीं से घर लौट आए गयाधाम दर्शन करने के लिए गए थे वाराणसी में श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब वे गयाधाम धाम पहुंचे उस समय चैत्र का महीना प्रारंभ हो चुका था उस महीने में वहाँ पिंडदान करने से पितरों की अत्यंत तृप्ति होती है यह जानकर ही संभवतः उस महीने में वे गया धाम गए थे प्रायः एक महीने तक वहाँ रहकर तीर्थ के समस्त कार्यों को संपन्न करने के पश्चात उन्होंने श्री गदाधर देव के त्रिपाद पद्मों में पुण्य किया इस प्रकार शास्त्रानुसार पितृ कुकृत्य को संपन्न करने से श्री सुधीराम जी के विश्वासपूर्ण हृदय में जो तृप्ति तथा शांति उदित हुई वह वर्णनातीत है पितृऋण का यथा साध्य परिशोधन करने का अवसर पाकर वे अब निश्चिंत हो गए और अपने जैसे अयोग्य व्यक्ति को भगवत कृपा से ही उक्त कार्यों को संपादन करने की शक्ति प्राप्त हुई है ऐसा मानकर उनका कृतज्ञतापूर्ण हृदय अभूतपूर्व दीनता तथा प्रेम से परिपूर्ण हो उठा दिन का तो कहना ही क्या है रात में सोते समय भी वह संतोष तथा उल्लास उनमें बना रहा निद्रित होते ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि मंदिर में श्री गदाधर के श्रीपाद पाद पद्मों के सम्मुख पितरों के लिए पुनः वे दान कर रहे हैं तथा उनके पितृवर्ग दिव्य ज्योतिर्मय शरीर से पिंडों को आनंद पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं दीर्घकाल पश्चात उनका दर्शन पाकर वे अत्यंत विहवल हो उठे एवं भक्तिभाव से गदगद गद रोते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम करने लगे उसके बाद पुनः उन्होंने देखा कि एक अदृष्ट पूर्व दिव्य ज्योति से मंदिर पूर्ण हो गया है तथा पितृवर्ग संभ्रम के साथ दोनों ओर हाथ जोड़कर संयत रूप से खड़े हो मंदिर के अंदर अति सुंदर सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान एक अद्भुत दिव्य पुरुष की उपासना कर रहे हैं फिर उन्होंने देखा कि नौ दुर्बा दल के सदृश श्यामवर्ण ज्योतिर्मैतनों वह पुरुष स्निग्ध तथा प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने समीप आने के लिए हंसते हुए उन्हें संकेत कर रहे हैं यंत्र की तरह परिचालित होकर वे उनके समीप उपस्थित हुए और भक्ति विवल हृदय से उन्हें दंडवत प्रणाम कर आवेग के साथ विविध रूप से उनकी स्तुति तथा वंदना करने लगे तदनंतर उन्होंने देखा कि वह दिव्य पुरुष उनके स्तुतियों से संतुष्ट होकर वीणा जैसे मधुर स्वर से उनको कहने लगे सुधीराम तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ परम प्रसन्न हूँ पुत्र रूप से तुम्हारे घर पर अवतीर्ण होकर मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण करूंगा स्वप्न में जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे इन शब्दों को सुनकर उनका हृदय आनंद से अधीर हो उठा किंतु चिर निर्धन वे उन्हें कहाँ रखेंगे क्या भोजन करने देंगे इत्यादि बातें सोचकर तत्काल ही अत्यंत विशादग्रस्त हो रोते हुए श्री क्षुधीराम जी उनसे कहने लगे नहीं नहीं प्रभो मैं इस सौभाग्य के योग्य नहीं हूँ आपने कृपापूर्वक मुझे दर्शन देकर हितार्थ किया तथा उक्त अभिप्राय को व्यक्त किया है यही मेरे लिए यथेष्ट है वास्तव में मेरे पुत्र होकर जन्म लेने पर मुझ निर्धन से आपकी क्या कभी सेवा हो सकती है उनके इस प्रकार के करुण वचनों को सुनकर दे अमानव पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा बोले क्षुधीराम डरने की कोई बात नहीं है तुम जो कुछ प्रदान करोगे संतोष के साथ मैं उसे ही ग्रहण करूंगा मेरी इच्छा को पूर्ण करने में तुम बाधक मत बनो उनकी इस बात को सुनकर श्री क्षुधीराम जी और कुछ न कह सके आनंद दुख आदि परस्पर विपरीत भावों का उनके हृदय में एक साथ उदय होने के फलस्वरूप वे स्तंभित तथा चेतना रहित हो गए उसी समय उनकी नींद खुल गई जागने के पश्चात बहुत देर तक श्री श्रुधीराम जी यह अनुभव न कर सके कि वे कहाँ हैं इस स्वप्न की सत्यता ने मानो उनके हृदय को अभिभूत कर दिया स्वप्न की यथार्थता से वे विकलित हो रहे बाद में धीरे धीरे जब उन्हें स्थूल जगत का ज्ञान हुआ तब सैया से उठकर वे उस अद्भुत स्वप्न को स्मरण करते हुए नाना प्रकार की बातें सोचने लगे अंत में उनके विश्वासपूर्ण हृदय में यह दृढ़ निश्चय हुआ कि देव संबंधी स्वप्न कभी व्यर्थ नहीं होता अतः निश्चय ही शीघ्र उनके घर में किसी महापुरुष का जन्म होगा वृद्धावस्था में उन्हें पुनः पुत्रमुख दर्शन का लाभ होगा इसमें कोई संदेह नहीं तदनंतर स्वप्न के साफल्य की परीक्षा किए बिना किसी से उसका उल्लेख न करने का उन्होंने निश्चय किया एवं दो चार दिन के बाद गया धाम से रवाना होकर सन 1835 के वैशाख में वे पुकुर पहुँचे